लेसन ट्वेंटी थ्री पेज नंबर वन फोर्टी नाइन घोड़ों का आना जाना सड़क पर धूल उड़ने का कारण है शंकर का समय पर ना आना मुझे बहुत नापसंद है मुझे यह बहुत नापसंद है कि शंकर समय पर नहीं आया घोड़ों के आने जाने से सड़क पर धूल उड़ती है बारिश होने से बगीचों को नुकसान हो सकता है तूफान आने से पहले लोग इमारत के अंदर गए पेज नंबर 150। तूफान धूल नुकसान बगीचा सात सत्रह सत्ताईस सैंतीस सैंतालीस सत्तावन सड़सठ सतर सतासी सतानवे